रोशन सितारे प्रेरित भारतीय वैज्ञानिक एक पा भाग पेंटर को जय संग्राहकों की खोज के लिए जाना जाता है यह शब्द उन्होंने ही गढ़ा और इस पर उन्होंने गंभीर शोधकारी भी किया हमारे हृदय और गुर्दों में तंतुओं का एक विशाल जाल होता है ये तंतु स्थानीय परिवेश में रासायनिक अथवा बदलाव होने पर तुरंत संकेत भेजते हैं। पेंटल ने दिखाया कि जे संग्राहक ही प्रतिवर्त क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो मांसपेशियों के व्यायाम के दौरान उसकी सीमा निर्धारित करने के लिए प्रतिपुष्टि तंत्र के रूप में कार्य करते हैं व्यायाम के दौरान विषाक्तता से मांसपेशियों की सुरक्षा के लिए नकारात्मक नियंत्रण आवश्यक होता है जे संग्राहकों की खोज की दुनिया भर में खूब वाहवाही हुई पेंटल अपने शोध के क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी लोगों में गिने जाते हैं। सुप्रसिद्ध हृदयवाहिका शरीर विज्ञानी प्रोफेसर सी हेमंस ने पेंटल के काम की दाद देते हुए दादे पर शोध के दो स्पष्टकाल सुझाइ पेंटल पूर्व और पेंटल उत्तर पेंटल ने जे संग्राहकों के भिन्न पक्षों पर शोध जारी रखा जिसमें ऊंचे पहाड़ों पर शरीर क्रिया विज्ञान एवं बहुत समय बाद सांस फूलने जैसी चीजें शामिल थी। इस इस शोध ने बात पर प्रकाश डाला कि ऊंचे इलाकों में कार्यरत भारतीय फौजी वहां की परिस्थितियों से कैसे अभ्यस्त होते हैं ऊंचे प्रशासकीय पदों की चमक दमक के प्रति पेंटल कभी भी आकर्षित नहीं हुए वे अपनी छोटी प्रयोगशाला में कुछ जहां वे गहराई से अपनी खोज भी जारी रख सकते थे पेंटल विज्ञान के महज एक अच्छे शोधकर्ता ही नहीं थे विज्ञान के नैतिक मूल्यों में उनकी गहरी रुचि थी जिसके लिए उन्होंने सोसाइटी पर साइंटिफिक वैल्यूज नाम की संस्था स्थापित की थी बहुत से वरिष्ठ और युवा वैज्ञानिक इस संस्था के प्रति आकर्षित हुए यह समूह अपना समय और पैसा खर्च करके वैज्ञानिक धोखाधड़ी के मामलों की जांच पड़ताल कर सच्चाई तक पहुंचने का भरसक प्रयास करता था आज बहुत से लोग और जाने मानी संस्थाएं इस समूह की सहायता लेते हैं पेंटल के नैतिक मापदंड अक्सर उनके सहकर्मियों को अकड़ते थे वे किसी होटल में आयोजित बैठक या समारोह में कभी भाग नहीं लेते थे उनका मानना था कि शैक्षिक या वैज्ञानिक बैठकें विश्वविद्यालय के प्रांगण में ही आयोजित होनी चाहिए और पांच सितारा होटलों में होने वाले ऐसे आयोजनों से उन्हें दुख होता था। वे कभी किसी कलंकित संस्था में पैर भी नहीं रखते थे चाहे वह संस्था उन्हें सम्मानित ही क्यों ना कर रही हो उनके इन ऊंचे नैतिक गुणों के कारण बहुत से लोग उन्हें सन की करार देकर उनसे नाराज रहते थे पेंडल के छात्र उन्हें प्रयोगशाला में अक्सर किसी उपकरण की मरम्मत करने में तल्लीन पाते भारतीय वैज्ञानिक बिरले ही ऐसा करते हुए दिखते थे निष्ठा के उन उच्च मानकों का अनुकरण करना मुश्किल था वे गहराई से महसूस करते थे कि लोग नकल करना छोड़ कुछ मौलिक शोध करें, जिससे ज्ञान का मौजूदा भंडार बढ़े पेंडल का मानना था दूसरों के श्रम और ज्ञान पर निर्भर रहकर कर अनुसंधान करना चोरी करने से समान है